अनशो ठोक निर्वाण उपनिषद नंबर टेन जोगेन सदानंदस्वदर्शन आनंद भिक्षासी बने शमशानप्यानंदवने वाच एकास्थनम उन्मन्यवस्था शारदा चेष्टा उन्मनी गतिमलात्रपीठतकोलानंदक्रियाद्वार वेशद आनंद स्वरूप का दर्शन करते हैं आनंद रूप भिक्षा का भोजन करते हैं महाश्मशान में भी आनंददायक वन के समान निवास करते हैं एकांत ही उनका मठ है प्रकाश अवस्था के लिए वे नित चेष्टा करते हैं आमन में ही वे गति करते हैं उनका शरीर निर्मल है निरालंब आसन है जैसे निनाद करती अमृत सरिता बहती है ऐसी उनकी क्रिया है आनंद सदैव ना हो तो आनंद नहीं है दुख आता है जाता है सुख भी आता है और जाता है जो ना आता कभी जो ना आता कभी और जो ना कभी जाता है उसका नाम ही आनंद है। जो है ही हमारे भीतर जो हमारा स्वभाव है स्वरूप है, जो भी आता है और जाता है वो प्रभाव है वो स्वभाव नहीं वो हम नहीं है जो भी हम पर आ जाता है और चला जाता है वो हम नहीं हम तो वो हैं जिस पर दुख आता है जिस पर सुख आता है हम भिन्न है जिस पर सुख दुख आते हैं वो स्वभाव आनंद स्वरूप है पर हमें उस स्वभाव का पता ही नहीं चलता हम उसमें ही उलझे रहते हैं जो आता है और जाता है ज़िन फकीर कहते हैं द होस्ट इज द लास्ट इन द गेस्ट वो जो मेजवान है वो मेहमानों में खो गया है घर का जो मालिक है जो आतिथे है वो अतिथियों की सेवा करते करते ये भूल ही गया है कि मैं भी हूं अतिथियों से अलग भिन्न पृथक ऐसे ही हम अतिथियों की सेवा करते करते भूल ही गए हैं कि हम कौन हैं दुख जिसमें निवास कर लेता सुख जिसमें निवास कर लेता वो कौन है वो कौन है जो अनुभव करता है कि मैं दुखी हो रहा हूं वो कौन है जो अनुभव करता है कि मैं सुखी हो रहा हूं निश्चित ही वो सुख और दुख से अलग है क्योंकि अनुभव करने वाला अलग ही होगा अनुभोक्ता पृथक ही होगा मैं इस वृक्ष को देखता हूं तो मैं वृक्ष से अलग हो गया मैं आप को देखता हूं तो मैं आपसे अलग हो गया मैं अपने शरीर को देखता हूं तो मैं अपने शरीर से अलग हो गया वो जो देखने वाला है वो दृश्य से अलग हो गया हो ही जाएगा नहीं तो देख नहीं पाएगा अगर दृष्टा दृश्य से अलग ना हो तो देखेगा कैसे देखने के लिए फासला चाहिए डिस्टेंस चाहिए दूरी चाहिए तो जिसे भी हम देख पाते हैं उससे हम भिन्न हो जाते हैं इसलिए हम परमात्मा को देख नहीं पाते क्योंकि उससे हम भिन्न नहीं है <फंगीशन थे> उससे हम अभिन्न देखेगा कौन देखेगा किसको उसके साथ हम एक हैं जिसे हम छू पाते हैं उससे अलग हो जाते हैं जिसे सुन पाते हैं उससे अलग हो जाते हैं इंद्रियां जो भी जानती हैं उससे हम अलग हो जाते हैं मन जो भी पहचानता है उससे हम अलग हो जाते हैं सुख को भी जानते हैं जब सुख आता है तब आप बली जानते हैं कि सुख आया दुख आता है बली जानते हैं दुख आया जाता है तब भी जानते हैं कि दुख जा रहा है यह जो जानने वाला है ये अलग है ये भिन्न है यही स्वरूप है इस स्वरूप में वे योग के द्वारा थिर हो जाते और सदैव आनंद का अनुभव करते हैं। और जो व्यक्ति भी इस भीतर के स्वरूप में स्थिर हो जाता है रमन को उपलब्ध हो जाता स्वयं में स्वस्थ हो जाता स्वयं में स्थित हो जाता ऐसा व्यक्ति सदैव उपनिषद कर ऋषि है सदैव आनंद में डूबा रहता क्या फिर उसके ऊपर दुख नहीं आते क्या फिर बीमारी नहीं आती क्या फिर जरा नहीं आती क्या फिर मृत्यु नहीं आती नहीं मृत्यु तो फिर भी आती है लेकिन उस पर नहीं आती अब वो पार और दूर और अछूता अनटचड खड़ा रह जाता दुख तो अब भी आते हैं बीमारियां अब भी आती है पैरों में अब भी कांटे करते हैं बुढ़ापा भी आता है लेकिन अब उस पर नहीं आता वो दूर खड़ा रह जाता आ इस कमल के पत्ते जैसा पानी की बूंद उस पर पड़ी है लेकिन फिर भी छूती नहीं पानी में डूबा है पत्ता फिर भी दूर पानी और पत्ते के बीच एक बारीक फासला जीसस को सूली लगती है तो शरीर तो मर जाता है पर जीसस दूर खड़े रह जाते मंसूर काटा जाता है तो शरीर तो टुकड़े हो जाता है लेकिन मंसूर हंसता रहता है और जब कोई भीड़ में से पूछता है कि मंसूर हंसने जैसा इसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता हाथ पैर काटे जा रहे हैं मंसूर कहता तुम जिसे काटते हो अगर वो मैं होता तो निश्चित न हंसता ना हंस पाता हंस रहा हूं इसलिए कि तुम जिसे समझ रहे हो कि मैं हूं वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं उसे तुम काट ना पाओगे। स्वरूप को आनंद को अनुभव करने वाला व्यक्ति दुख से घिर सकता है लेकिन दुख के तादात में नहीं पड़ता अंधेरा उसे घेर ले सकता है लेकिन वो स्वयं अंधकार कभी नहीं होता हमारे और उसके बीच एक ही फर्क है जो हमें घेरता है हम उसके साथ अपने को एक ही मान लेते हैं। ऐसा नहीं कहते हम कि मुझ पर दुख आया कहते हैं मैं दुखी हो गया एक आइडेंटिटी बना लेते हैं गुरुजीएफ की सारी साधना एक ही बात की थी वो कहता था नॉन आइडेंटिफिकेशन तादात्म तोड़ना बस यही साधना है हम चीजों से जुड़ जाते हैं और इतने जुड़ जाते हैं कि लगने लगता है यही मैं हूं जैसे दर्पण में कोई तस्वीर बने और दर्पण समझ ले कि ये तस्वीर ही मैं हूं जैसे झील में चांद दिखाई पड़े और झील कहने लगे चांद में हूं ऐसे हम हो जाते हैं दुख छलकता है भीतर तो। छाया बनती दुख की मैं दुख हो जाता सुख आता मैं सुख हो जाता है अशांति आती मैं अशांति हो जाता है शांति आती मैं शांति हो जाता अपने को पार नहीं रख पाता दूर नहीं रख पाता कि जो आ रहा है वो मैं नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो उसके आने के पहले से ही मौजूद हूं जब नहीं दुख आया था तब भी मैं था और जब दुख चला जाएगा तब भी मैं होऊंगा तो मेरा होना दुख के साथ एक नहीं हो सकता कितना ही कितना ही दुख घेर ले तब भी मैं किसी तल पर दूर ही खड़ा रह जाता हूं इस दूरी की प्रतीति इस तादात्म का टूट जाना नॉन आइडेंटिफिकेशन योग और ऋषि कहता है योगेन योग के द्वारा वे सदैव आनंद स्वरूप में स्थित सदैव आनंद का दर्शन करते रहते हैं क्षण भर को भी फिर आनंद स्खलित नहीं होता है क्षण भर को भी आनंद से संबंध नहीं टूटता अभी भी टूटा नहीं है सिर्फ स्मरण नहीं है आइडेंटिफिकेशन तादात में स्मृति को नष्ट करता है स्थिति को नहीं विवेकानंद निरंतर एक कहानी कहा करते थे बहुत पुरानी कथा है भारतीय मनीषियों की सिनी ने छलांग लगाई एक पर्वत से छलांग के बीच ही उसको बच्चा हो गया वो गर्भणी थी नीचे भेड़ों की एक भीड़ गुजरती थी वो बच्चा उसमें गिर गया भेड़ों ने उसे बड़ा किया भेड़ों के बीच ही वो रहा भेड़ों का ही दूध पिया भेड़े ही उसकी माँ थी पिता थे संगी साथी थे मित्र थे उस सिंह को कभी पता ही नहीं चला कि वो सिंह है। पता चलता भी कैसे पता चलने का कोई उपाय भी ना था वो सिंह अपने को भेड़ मानकर बड़ा हुआ हालांकि उसके मानने से कुछ फर्क ना पड़ा रहा वो सिंह ही लेकिन फिर भी फर्क पड़ा फर्क ये पड़ा वो भेड़ जैसा वर्तन करने लगा भेड़ तो था नहीं हो भी नहीं सकता था लेकिन भेड़ जैसा वर्तन आविष्ट हो गया एक दिन बड़ी अनुठी घटना घटी एक सिंह ने उस भेड़ों की भीड़ पर हमला किया तो वो सिंह देख देखकर चकित हुआ उस भेड़ों की भीड़ में भेड़ों से बहुत ऊपर उठा हुआ एक सिंह भी चल रहा है जैसा ही घसर पसर उनके साथ ही। न भागती हैं उससे न वो सिंह इस सिंह को देखकर भेड़े भागी वो सिंह भी भागा सिंह तो बहुत चकित हुआ कि सिंह को क्या हो गया आइडेंटिफिकेशन तादात हो गया भेड़ो के बीच रहते रहते रहते रहते रह भेड़ों की आकृति मन में बनते बनते दर्पण ने समझा कि मैं भेड़ू सीने भेड़ों की तो फिक्र छोड़ दी इस दूसरे सिंह उस सिंह को पकड़ने की चेष्टा की बामुश्किल पाया। था तो वो सिंह तो भागता सिंह की तरह था गति उसकी सिंह की थी मान्यता उसकी भेड़ की थी बाकी तो किसी भी भेड़ को पकड़ लेना उस दूसरे सिंह को बड़ा आसान था इस सिंह को तो वो घंटों के बाद ब पकड़ पाया पकड़ते से सिंह तो मिमियाने लगा जैसे भेड़े मिमियाती है उसको तो गर्जना का कोई पता ही ना था गर्जना अभी उसके हृदय के किसी कोने में पड़ी थी अभी भी बीच थी अभी भी अंकुरित नहीं हुई थी उसे सिंह गर्जन का कोई अनुभव ही नहीं था करफता था कैपेसिटी थी क्षमता थी लेकिन योग्यता ना थी कैपेबिलिटी और एबिलिटी का फर्क कैपेबल था कोई कारण ना था जब चाहे तब सिंह गर्जना कर सकता था लेकिन योग्यता ना थी क्योंकि योग्यता तो तादाद नष्ट कर दी ख्याल भी नहीं था दूसरे सीने पकड़ा तो हाथ पर जोड़ने लगा सिर रखने लगा उसके सिर पर मिमियाने लगा आंखों से आंसू बहने लगे कहने लगा क्षमा करो छोड़ दो उस दूसरे सीने का तुझे हो क्या गए तू भेड़ नहीं उसने कहा नहीं मैं भेड़ हूं मैं भेड़ ही हूं तुम भूल में पड़े हो सी ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन समझाने से कहीं कुछ समझ में आता है जितना वो समझाने लगा उतना वो और घबराने लगा वो कहने लगा कि तुम मुझे सिर्फ छोड़ दो मुझे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है मुझे मेरे मित्रों के पास जाने दो उनके बिना मैं बहुत घबरा रहा हूं भेड़ भीड़ के बिना नहीं जी सकती एकांत में तो सिंह ही जी सकता है भेड़ तो भीड़ में ही जी सकती है, क्योंकि उसे सुरक्षा मालूम पड़ती है। सब तरफ अपने परिवार परिजन मित्र पत्नी बेटे सब अपने तो भीड़ के बीच में भेड़ सुरक्षित कोई डर नहीं अपने पर जिससे भरोसा नहीं है उसे सदा भीड़ पे भरोसा होता है भीड़ ही उसका सहारा है सिंह अकेला जी सकता है लेकिन सिंह होने का पता हो तब ना सिंह को भीड़ में नहीं रखा जा सकता कोई उपाय ना देखकर उस सिंह ने उसको घसीटा घसीट गया क्योंकि वो भेड़ था ऐसे जवान था और ये बूढ़ा था लेकिन जवान सिंह बूढ़े सिंह से घसीट गया क्योंकि बूढ़ा हो तो भी सिंह था ये जवान हो तो भी भेड़ था घसीट लिया उसने उसे नदी के किनारे ले गया और कहा कि देख पानी में मेरी शक्ल और तेरी शकल में कोई फर्क झांका झांकते ही गर्जना निकल गई वो बीच की तरह जो पड़ी थी अंकुरित हो गई झांक कर देखा दोनों शकलें एक सी थी रोमांच हो गया होगा रोए खड़े हो गए भूल गया, गया कि भेड़ गर्जना फूट पड़ी भीतर से गुरु का काम समझाना कम दिखाना ज्यादा है कहीं किसी प्रतिबिंब में समझाना ज्यादा है कि जो मेरी शक्ल है वही तुम्हारी भी शकल है जो मेरे भीतर छिपा वही तुम्हारे भीतर भी छिपा कितनी भी क्षण गर्जना निकल सकती है क्योंकि वो भीतर का स्वभाव ऋषि कहता है सदैव उस आनंद का अनुभव हो सकता है लेकिन योग के द्वारा योग कार्थ है वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा आप अपनी असली शकल को पहचान लेंगे अपनी मौलिक दशा को ओरिजिनल स्टेट को समझ लेंगे बड़े आइडेंटिफिकेशन है उस सिंह पर तो ज्यादा मुसीबत ना थी एक ही उसका तादात्म था कि मैं भेड़ू हमारे तादात्म का कोई अंत नहीं हजार हजार तादात्म हैं मैं हिंदू हूँ मैं मुसलमान हूँ मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ मैं शरीर हूँ मैं मन हू मैं ये हूँ मैं वो हूँ कितने हजार मैं धनी हूं मैं निर्धन हू मैं सुंदर हूं मैं कुरूप हूँ मैं दुर्बल हूं मैं सबल हूँ कितने उस सिंह की तो ज्यादा कठिनाई न थी इसलिए गुरु को बहुत आसानी पड़ी सिर्फ नदी में चेहरा दिखा दिया आपके इतने चेहरे हैं कि आपको पक्का पता ही नहीं कि आपका असली चेहरा क्या है अगर आप नदी में भी आपको झुकाया जाए तो आप कोई दूसरी ही मास्क जो उस वक्त अपने चेहरे पे ओढ़े होंगे वही दिखाई पड़ेगी पानी में भी और चेहरे इतने हैं हमारे पास कि हम चेहरों की एक एक संग्रह हैं सब तादाद में तोड़ने पड़े तो स्वरूप का पता चलता है सब मुखौटे उतारना पड़े तो स्वरूप का पता चलता है योग प्रक्रिया है हमारे चेहरों को तोड़ डालने की फाड़ डालने की सब चेहरों को जो चेहरे भी हटाए जा सकते हैं उन्हें हटा डालने की जो नहीं हटाया जा सकता वही हमारा ओरिजिनल फेस वही हमारा मौलिक चेहरा है जो नहीं हटाया जा सकता जो नहीं काटा जा सकता ना कोई योग काट सकता न कोई तलवार काट सकती न कोई विधि मिटा सकती सब उपाय मिटाने के करने के बाद भी जो पीछे सदा शेष रह जाता है जिसको मिटाने का कोई उपाय नहीं हटाने का कोई उपाय नहीं वही मेरा स्वभाव है तो जिसको भी आप, आप हटा सकते हैं समझना वो चेहरा है आप कहते हैं मैं हिंदू हूं मैं मुसलमान हूं मैं ईसाई हूं इसे हटाने में कोई दिक्कत है ईसाई को हिंदू होने में कोई अड़चन हिंदू को मुसलमान होने में कोई दिक्कत है। जाके चोटी कटा ले मस्जिद में चला जाए मुसलमान हो गए नमाज पढ़ने लगे कल तक प्रार्थना पढ़ रहे थे चेहरे के बदलने में जहां इतनी सुविधा हो वो ओरिजिनल फेस नहीं हो सकता वो मुखौटा है अभी हिंदू का मुखौटा लगाए थे अभी मुसलमान का मुखौटा लगा लिए गरीब को अमीर होने में कोई बड़ी अड़चन डाका डालना भराना चाहिए तो कोई अड़चन नहीं अमीर को गरीब होने में कोई मुल्ला ने के दरवाजे पर एक भिखारी एक सुबह खड़ा हुआ भीख मांग रहा मुल्ला ने कहा तेरी यह हालत कैसे हो गई ऐसे तो स्वस्थ दिखाई पड़ता है तेरी ये हालत कैसे हो गई जार जार आंख से उस भिखारी के आंसू गिरने लगे उसने कहा मत पूछो मेरा हाल बड़ी बेहाली का मुल्ला ने जल्दी से सौ रुपए का एक नो, नोट निकाला और उसको दिया उसने आंसू पहुंच के खींचे में नोट रख लिया और मुल्ला से कहा यही कर कर के मैं भी गरीब हो गया सावधान रहना ऐसी बाट बांट के फंस गया तो जरा सरलता हो तो अमीर के गरीब होने में कोई दिक्कत है जरा बेईमानी हो तो गरीब के अमीर होने में कोई कठिनाई है चेहरा बदलना जहां इतना आसान हो वो चेहरा हमारा मौलिक चेहरा नहीं हो सकता वो हमारा स्वरूप नहीं हो सकता तो एक बात ध्यान रखें कि जो भी बदला जा सकता है वो हमारा स्वभाव नहीं लेकिन कुछ बातें हम सोचते नहीं बदली जा सकती जैसे मैं पुरुष हूं आप गलती में गरीब कामी अमीर होना मुश्किल हिंदू का मुसलमान होना मुश्किल आपका स्त्री हो जाना बहुत ही सुगम एक इंजेक्शन से हो सकता है एक गिलेंड काट देने से हो सकता है और जल्दी ही जो अभी जवान हैं पैंतीस साल के इस तरफ हैं वो अपनी जिंदगी में ये देख पाएंगे कि आदमी के लिए सुविधा हो जाएगी अल्टरनेटिव कि कोई आदमी पुरुष होने से थक गया तो स्त्री हो जाए स्त्री होने से थक गया तो पुरुष हो जाए थक तो जाते हैं सभी स्त्रिया सोचते पता नहीं पुरुष कौन सा आनंद ले रहे हैं पुरुष सोचते हैं स्त्रियां पता नहीं कौन सा आनंद ले रहे हैं बदलाहट जल्दी हो जाएगी अब तो उपाय खोज लिए गए हैं अब कठिनाई नहीं है जरा सा ही हारमोन की फर्क है और कुछ बात नहीं है हारमोन भी बहुत ज्यादा नहीं एक सिरिंज में समा जाए इतने उनको डाल देने से पुरुष स्त्री हो सकता है स्त्री पुरुष हो सकता है। ये चेहरा फिर मौलिक नहीं रह गया ये स्त्री पुरुष होना कोई बड़ी मतलब की बात नहीं है ये बड़ी ऊपरी है कपड़ों की है अब तक हम कपड़े बदलना नहीं जानते थे ये बात दूसरी है अब हम जानते हैं लेकिन ऋषि तो बहुत पहले से कहते रहे जबकि स्त्री पुरुष नहीं बनाई जा सकती थी तब भी वो कहते थे कि तुम ना स्त्री हो ना तुम पुरुष तुम तो वो जो भीतर से जानता है कि मैं स्त्री हूं मैं पुरुष तुम तो वो ज्ञाता हो प्रवेश करना है भीतर वहां जहां कोई आवरण नहीं रह जाता जहां सिर्फ वही रह जाता है जो जानने की क्षमता है बस जानना मात्र एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने को अलग नहीं कर सकते जिससे हमारा तादात्म नहीं है जिससे हमारा स्वरूपगत जो हमारा स्वरूप स्वरूप ही है और जिस दिन कोई जानने की शुद्ध क्षमता को उपलब्ध होता है उसी दिन आनंद से भर जाता है और उसी दिन अमृत से भर जाता है इसलिए ऋषियों ने उस स्थिति के लिए कहा सचिद आनंद सत चित आनंद सत का अर्थ है वो जो सदा रहेगा दर्नल इटर्नली ट्रू शाश्वत रूप से जो सत्य होगा सत का अर्थ है जो कभी भी अन्यथा नहीं होगा चित्त का अर्थ है चैतन्य ज्ञान बोध जो सदा बोध से भरा रहेगा जिसका बोध कभी नहीं खोएगा और आनंद का अर्थ है ब्लिस जो सदा सुख दुख के पार एक परम रहस्य में आनंद में मस्ती में डूबा रहेगा एक ऐसी मस्ती में जो बाहर से नहीं आती जिसके स्रोत भीतर ही उस स्वभाव को कहा है सच्चिदानंद उपनिषद का ये ऋषि कहता है वे आनंद रूप भिक्षा का ही भोजन करते हैं आनंद भिक्षा बस भोजन उनका आनंद ही है एक ही चीज मांगते हैं भिक्षा में आनंद और कुछ भी नहीं मांगते एक ही मांग है एक ही अभिप्सा है आनंद और एक ही भोजन है एक ही आहार है आनंद इसे दो तरह से ख्याल में ले लेना जरूरी है हम भी मांगते हैं लेकिन हम आनंद कभी नहीं मांगते हम वे वस्तुएं मांगते हैं जिनसे आनंद मिल सके इसमें फर्क है हम मांगते हैं वे वस्तुएं जिनसे आनंद मिल सके जिनसे हमें ख्याल है आनंद मिलेगा सीधा आनंद हम कभी नहीं मांगते इसलिए कुछ विचारक हुए हैं जिनका कहना है कि ये बात ही गलत है कि आदमी आनंद चाहते पश्चिम वो कहता है कि नहीं, कोई चाहता है। तो मैंने किसी आदमी को चाहते नहीं देखा वो ठीक कहता है क्योंकि मिलना तो बहुत मुश्किल है हम ही मिल जाते हम ही हम ही मिल जाते हैं सब तरफ तो ह्यूम ठीक कहता है जिससे भी पूछता है कोई कहता है जमीन चाहिए कोई कहता है धन चाहिए कोई कहता है पद चाहिए आनंद तो कोई भी नहीं चाहता कोई मिलता नहीं जो कहता है आनंद चाहिए पर क्यों कोई कार क्यों चाहता है मकान क्यों चाहता है धन क्यों चाहता है पद क्यों चाहता है क्या कारण ख्याल है उसका कि इसको चाहने से आनंद मिलेगा कार तो मिल जाती है आनंद नहीं मिलता मकान मिल जाता है आनंद नहीं मिलता धन मिल जाता है आनंद नहीं मिलता साधन तो मिल जाते हैं जो हमने सोचा था साध्य वो नहीं मिलता असल में आनंद का कोई भी साधन नहीं है इसे थोड़ा समझ लें आनंद का कोई भी साधन नहीं है क्योंकि साधन उसके लिए होते हैं जो हमसे दूर हो अगर मुझे उस पहाड़ की चोटी पर जाना है तो साधन की जरूरत पड़ेगी चढ़ने के लिए जाने के लिए पहुंचने के लिए मार्ग चाहिए विधि चाहिए कोई बताने वाला चाहिए कोई गाड़ी चाहिए घोड़ा चाहिए पैर चाहिए कोई साधन चाहिए पड़ेंगे उस पार पर लेकिन मुझे अपने ही भीतर जाना है तो कोई साधन नहीं चाहिए पड़ेगा अगर पराये के पास पहुंचना है पर के पास पहुंचना है तो बीच में सेतु चाहिए लेकिन अगर अपने ही पास पहुंचना है तो किसी सेतु की कोई जरूरत नहीं अगर दूर जाना है तो चलना पड़ेगा और अगर अपने ही पास आना है तो चलने की कोई भी जरूरत नहीं चलेगी भटक जाएंगे चलेगी दूर निकल जाएंगे जो अपने को खोजने के लिए चलेगा वो दूर निकल जाएगा पास नहीं आएगा आनंद सीधा ही चाहा जा सकता है उसका कोई साधन नहीं है क्योंकि वो हमारा स्वभाव है हमें मिला ही हुआ है ऑलरेडी गिवन जो मिला ही हुआ है उसे सिर्फ पहचानना पड़ता है उसे पाना नहीं पड़ता लेकिन मकान तो मिला ही हुआ नहीं है जमीन तो मिली हुई नहीं है धन तो मिला ही हुआ नहीं है उसे मिलाना पड़ेगा लाना पड़ेगा खोजना पड़ेगा बनाना पड़ेगा निर्मित करना पड़ेगा अर्जित करना पड़ेगा एंड ऑल दैट कैन बी अर्न कैन नेवर बी बिलिस और जो भी कमाया जा सकता है वो आनंद नहीं हो सकता आनंद तो अनअर्न्ड, ऑलरेडी गिवन। नहीं उसे अर्जित नहीं करना होता वो है ही सिर्फ उस तल पर जाके देखना भर काफी है आंख भर भीतर मुड़ जाए तो काफी है खजाना घर में ही गड़ा है हम बाहर खोज रहे हैं मकान के चारों तरफ दौड़ रहे हैं पूरी जमीन का चक्कर लगा रहे हैं वो नहीं मिल रहा मिलेगा भी नहीं जितना चक्कर में हम पड़ते जाएंगे उतना ही मिलने की संभावना छीन होने लगेगी क्योंकि चक्कर का एक तर्क है जब आदमी दौड़ता है उसे खोजने जो उसके भीतर है और दौड़ के नहीं पाता क्योंकि दौड़ के पा नहीं सकता हैर के पा सकता है जब दौड़ता है और नहीं पाता तो दौड़ का तर्क यह कहता है कि तुम जरा धीरे दौड़ रहे हो इसलिए नहीं मिल रहा तेजी से दौड़ता है पूरी ताकत लगा देता है दौड़ने का तर्क दूसरा भी जब वो पूरी ताकत लगा देता है तब भी नहीं मिलता तो दौड़ने का तर्क कहता है कि तुम गलत रास्ते पर दौड़ रहे हो रास्ता बदलो रास्ता बदल दे और तेजी से दौड़ता रहे अनेक रास्तों की पहचान कर ले तब भी दौड़ने का एक आखिरी तर्क है अगर फिर भी आनंद मिले मिलेगा ही नहीं मिलने का तो कोई कारण नहीं है तो दौड़ने का तर्क कहता है आनंद है ही नहीं इसलिए नहीं मिलता है ये तीन तर्क हैं दौड़ने के पहले वो कहता है जोर से दौड़ो तो मिलेगा ऐसे धीरे धीरे चलने से कहीं मिलता है? देखो पड़ोस के लोग कितने तेजी से दौड़ रहे हैं को फला आदमी को मिल गया वो दिल्ली पहुंच गए उसको मिल गया आनंद तुम भी तेजी से दौड़ो तो तुमको भी मिल जाएगा तो तेजी से दौड़ो फिर अगर तेजी से दौड़ के दिल्ली भी पहुंच जाओ और वहां न मिले तो उसका मतलब रास्ता बदलो तुम गलत रास्ते पे दौड़ रहे हो फिर रास्ते जन्म जन्म बदलो क्योंकि अनंत रास्ते हैं जो कहीं नहीं ले जाते जो कहीं नहीं ले जाते कम से कम आनंद तक तो नहीं ले जाते क्योंकि आनंद तक किसी रास्ते की जरूरत नहीं है वो है भीतर वहां आप खड़े हैं सिर्फ आपकी नजर बहुत दूर के रास्तों पर भटक गई है बहुत दूर चली गई है अपने से बहुत दूर चली गई है तो फिर अखीर में थका हुआ तर्क कहता है कि आनंद होगा ही नहीं इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अगर होता तो हमने सब रास्ते खोज डाले सब साधन प्रयोग कर लिए सब राजधानियां तलाश डाली सब महलों में रह चुके नहीं आनंद है ही नहीं निश्चय ने कहा है आनंद है ही नहीं जिसे तुम खोजते हो वो है ही नहीं इसलिए मिलेगा कैसे आनंद सिर्फ आशा है निश्चय ने कहा है सिर्फ कल्पना है निश्चय ने कहा है लेकिन जरूरी कल्पना है क्योंकि उसके बिना आदमी को जीना बहुत मुश्किल पड़ेगा अन्य का शब्द है एक आवश्यक झूठ है नहीं कहीं आनंद लेकिन अगर ऐसा पता चल जाए कि है नहीं कहीं आनंद तो आदमी यहीं गिर के मिट्टी ढेर हो जाएगा चलेगा कैसे उठेगा कैसे दौड़ेगा कैसे नीचे ने कहा है सत्य से नहीं जीता आदमी आदमी असत्य से जीता है असत्य जरूरी नहीं तो जी नहीं सकता उन्हीं के सहारे तो जीता है पर निश्चित पागल होके मरा मरेगा ही क्योंकि ऐसी जिसकी ये ये आखिरी तर्क है दौड़ का तीसरा तर्क है अल्टीमेट अल्टीमेटे बहुत विचारशील व्यक्ति था बहुत विचारशील अति विचारशील कहा जा सकता है इन सौ वर्षों में इतना तर्क युक्त और इतना गहन विचार करने वाला व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ लेकिन मरा बहुत दुख में, दुख में, में जिया विक्षिप्त हुआ इन सौ वर्षों में इतनी पेनिट्रेटिंग, इतनी गहरे प्रवेश कर जाने वाली बातें किसी दूसरे आदमी ने नहीं कही लेकिन इस आदमी का फल क्या आखिरी तर्क पर था प्रतिभा थी तो तर्क को उसने बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया उसने कहा जो नहीं मिलता है इतना खोजे से वो है ही नहीं मिलेगा कैसे ऋषि कहते हैं नहीं मिलता है फिर भी है नहीं मिलता क्योंकि तुम खोजते हो क्योंकि तुम दौड़ते हो मिल सकता है रुक जाओ ठहर जाओ मत दौड़ो मत भागो दृष्टि को मत भटकाओ रोक लो दृष्टि को भीतर डूब जाने दो मिलता है लेकिन खोजने से नहीं क्योंकि वो पहले से ही मिला हुआ है स्वरूप का यह अर्थ होता है जो है ही आनंद ही इसलिए मांगना चाहिए साधन नहीं जो साधन मांगेगा वो दौड़ता रहेगा दौड़ के तर्कों में उलझा रहेगा और अनंत जन्मों तक ये दौड़ चल सकती है इस दौड़ का कोई अंत नहीं आता और बुद्धि हो विवेक हो तो क्षण में ये दौड़ छूट सकती है और आदमी उसी क्षण में भीतर प्रवेश कर सकता है एक क्षण में भी ये घटना घट गट सकती है। और अनंत काल में भी ना घटे अगर आप गलत दिशा में निकल पड़े हैं तो अनंत काल चलने पर भी नहीं पहुंचेंगे और ठीक दिशा में एक कदम उठा लेने से भी पहुंचना हो जाता है मंजिल दूर नहीं है मंजिल बिल्कुल भीतर यही उपद्रव है अगर मंजिल दूर होती तो हम बाहर चढ़ लेते एवरेस्ट चढ़ जाते प्रशांत महासागर में दबी होती डूब जाते चांद पर होती पहुंच जाते उपद्रव यही है कि मंजिल हमारे भीतर है खोजी के भीतर गंतव्य वही तकलीफ है तो ऋषि साधन नहीं मांगता वो ये नहीं कहता कि हे प्रभु मुझे धन दो ताकि मैं आनंद पा सकूं कि मुझे बड़ा भवन दो कि मैं आनंदित हो सकूं। वो कहता है ना भवन ना धन तुम तो मुझे आनंद ही दो मुझे सीधा आनंद ही दो और जब साधन से कोई आनंद मिलता है तो वो आनंद नहीं होता सुख होता है ध्यान रखना साधन से जब भी कुछ मिलता है वो सुख होता है और सुख फिर नहीं हो सकता आता है जाता है इसलिए साधन से जो भी मिलता है उससे दुख पैदा होता है क्योंकि सुख आएगा और जब जाएगा तो दुख छोड़ जाएगा साधन से बिना साधन के जो मिलता है वो आनंद इसलिए ध्यान को साधन मत समझना ध्यान साधन नहीं नॉट ए मैथड कहते हैं क्योंकि कहने की अपनी तकलीफें कोई उपाय नहीं कहते हैं साधना कर रहे हैं साधना का मतलब साधन का उपयोग कर रहे हैं कहते हैं कि ध्यान एक साधन है तो कहने की तकलीफें हैं कोई उपाय नहीं लेकिन ध्यान असाधन है नो no मैथड ध्यान कोई साधन नहीं है कोई विधि नहीं है वस्तुतः ध्यान सब विधियों को छोड़कर अपने भीतर डूब जाने का नाम है इसलिए जब तक विधि चलती तब तक ध्यान नहीं होता विधि सिर्फ जंपिंग बोर्ड एक आदमी नदी में कूदता है पत्ते पर तक खड़ा है उछल रहा है अभी नदी नहीं आ गई अभी जंपिंग बोर्ड पर फिर जंपिंग बोर्ड ने उसे फेंक दिया छलांग मारी वो नदी में छलांग मजे की बात है कि जंपिंग बोर्ड नदी में छलांग लगाने के लिए सहयोगी बनता है लेकिन अगर जंपिंग बोर्ड पर ही कूदते रहे तो जिंदगी नहीं आनंद जिंदगी मैथड कैन बी यूज ओनली टू जम्प इन टू दो मैथ विधि का उपयोग करना पड़ता है अब में कूदने के लिए इसलिए जो हम ध्यान करते हैं उसमें जो तीन चरण है वो सिर्फ जंपिंग बोर्ड है चौथा चरण ध्यान है तीन तो सिर्फ तैयारी है उछलने की कूदने की इतने जोश से भर जाने की कि कूद ही जाए हिम्मत जुटा के तो पानी में पहुंच जाएं, जहां ध्यान है वहां कोई साधन नहीं और जब तक साधन है तब तक ध्यान नहीं लेकिन ध्यान के लिए भी साधन का उपयोग करना पड़ता पर ध्यान स्वयं साधन नहीं है ध्यान अवस्था है स्टेट ऑफ माइंड ऋषि कहता है आनंद की ही वे भिक्षा मांगते वही उनका भोजन है वही उनका आहार है वही उनका जीवन है साधन वे नहीं मांगते जिसने साधन मांगा वो ग्रस्त है जिसने साध्य मांगा वो सन्यासी जिसने रास्ते मांगे उसे मंजिल कभी ना मिलेगी जिसने मंजिल मांगी मंजिल यही है मगर आपसे कोई कहे कि आनंद सीधा ही मिल जाता है मत मांगो मकान मत मांगो कार तो जरा आंख बंद करके भीतर सोचना मन कहेगा छोड़ो ऐसे आनंद को जो बिना कार के ही मिल जाता है। हम तो कार वाला मकान वाला महल वाला स्त्री वाला पुरुष वाला आनंद चाहते छोड़ो ऐसे आनंद को ऐसे आनंद में क्या रस होगा करोगे क्या ऐसे आनंद को ऐसे आनंद से विवाह करोगे ऐसे आनंद के साथ रहोगे करोगे क्या ऐसे आनंद को छोड़ो ऐसे आनंद में क्या हो सकता है जो बिना किसी चीज के मिल जाता चीज़ तो चाहिए ही कंटेनर तो चाहिए ही डब्बा तो चाहिए ही चाहे वो खाली ही हो कंटेंट से किसी को प्रयोजन नहीं सन्यासी आत्मा ही मांगता है काया नहीं साधन नहीं साध ही मांगता है वस्तु नहीं अस्तित्व ही मांगता है महाशमशान में भी वे विचरण करते जैसे आनंद वन में मरघट में भी वैसे जीते जैसे महल में हो असल में मरघट और महल का फासला उनके लिए ही है जिनके मन में महल की आकांक्षा है ध्यान रखना मरघट और महल में कोई फासला नहीं है फासला हमारी आकांक्षा का है महल हम चाहते हैं मरघट हम नहीं चाहते इसी से फासला है अन्यथा महल और मरघट में क्या फासला है जहां महल खड़े हैं वहां मरघट बहुत दफे बन चुके और जहां मरघट बने हैं, वहां बहुत दफे महल बन के गिर चुके और सब महल अंततः मरघट बन जाते हैं और सब मरघटों पर महल खड़े हो जाते हैं फर्क क्या है फासला क्या है हमारी आकांक्षा में फासला है महल हम चाहते हैं मरघट हम नहीं चाहते इसलिए महल तो हम बस्ती के बीच में बनाते हो मरघट गाँव के बाहर की दिखाई भी ना पड़े उधर से गुजरना भी ना पड़े ऐसी जगह बनाते हैं जहां से कोई रास्ता भी ना गुजरता हो आगे ना जाता हो मरघट पे खत्म हो जाता हूं। और मरघट हम सदा दूसरों को पहुंचाने जाते हैं सदा दूसरों को पहुंचाने में तो बड़ा रस भी आता है अपने को पहुंचाने का तो मौका नहीं आता वो दूसरे करते हैं वो काम जब हमने उनकी इतनी सेवा की तो वे भी हमारी कुछ सेवा तो करेंगे मुल्ला मुला के पड़ोस में कोई की पत्नी मर गई ये तीसरी पत्नी थी पहले दो और मर चुकी थी ऐसी अच्छी पत्नियां मुश्किल से मिलतीं। मुल्ला दो पत्नियों को मरघट तक पहुंचाया था मित्र की तीसरी मर गई मरगट ले जाने की तैयारी हो गई मुल्ला की पत्नी बार बार के मुल्ला देखते हुआ है है उसने कहा कि जाना नहीं है। लोग बिल्कुल तैयार हो गए बैंड बाजा बजने लगा मुल्ला ने कहा कि मैं बार बार जाता हूं और उसको मैंने अभी तक एक भी मौका नहीं दिया नॉट अल अपॉर्चुनिटी तो अच्छा भी तो नहीं लगता संकोच भी होता उसकी पत्निया में दो बार पहुंचा आया और मैंने उसे एक भी मौका नहीं दिया तो बार बार जाना अच्छा नहीं। जब तक चुका ना दे एक आध तो कम से कम हम भी मौका दें फिर जाना ठीक होगा काफी ऋणी हो गया उन्हें उसका तो दूसरों को हम पहुंचाते हैं बड़े सुख से पहुंचा बड़ा दुख प्रकट करते हुए पहुंचाते हैं लेकिन एक भीतरी सुख मन में मिलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं ये सदा दूसरा ही मर रहा है हम तो जिंदा ही हैं आज आ मरा कल्बा मरा परसों सा मरा लेकिन हम हम जिंदा न मालूम कितनों को मरते हुए देखा लेकिन हम नहीं मरते एक भीतरी रस मिलता है कि फिर कोई दूसरा मरा अपने मरने का तो पता भी नहीं चलता क्योंकि जब आप मरी गए इसलिए अपने मरने का किसी को पता नहीं चलता अपने को मर घट नहीं पहुंचाता पर सन्यासी वही है जो अपने को मरघट पहुंचा देता जो कहता है मरघट भी अब हमारा आवाज ही है महलो मरघट में से फर्क नहीं रह जाता मरघट भी उसके लिए आनंद विहार हो जाता है वो वहां भी ऐसे जीने लगता है जैसे घर हो मृत्यु और जीवन में फर्क गिरे तभी महल और मरघट का फर्क गिर सकता जिसे हम जीवन कहते हैं वो मृत्यु ही मालूम होने लगे तभी जिसे हम मरघट कहते हैं वो आवास बन सकता है जिसे हम दुख कहते हैं जिसे हम सुख कहते हैं जब उनके बीच का फासला गिर जाए और दुख सुख मालूम होने लगे और सुख दुख मालूम होने लगे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू मालूम होने लगे उस दिन मरघट आनंद हो सकता है उसके पहले नहीं तो ये केवल सूचना है कि सन्यासी को महासमशानी आवास ही मालूम पड़ता है आनंद विहार ही मालूम पड़ता है कोई फर्क नहीं रह जाता एकांत ही उनका है। एकांत के दो अर्थ हैं एक तो टू बी लोनली अकेलापन और दूसरा एकाकी टू बी अलोन दोनों में बड़ा फर्क है यहां ऋषि जब कहता है एकांत ही उनका मठ है तो इट मींस टू तो बी अलोन नॉट लोनलीनेस ध्यान रहे जब हम अकेलापन लगता है लोनलीनेस लगती है तो उसका मतलब है कि दूसरे की अभी मौजूद है इसलिए तो अकेलापन लगता है एक आदमी कहता है कि बहुत अकेलापन लग रहा है कल मुझे किसी ने खबर दी कि एक साधिका मैं कहता हूं साधिका अपने तरफ से वो साधिका नहीं हो सकती एक साधिका रोती हुई पाई गई क्योंकि उसकी बाकी साथी ने चुप और मौन हो गई और उसने कहा जब कोई बात ही ना करेगा तो यहां सात दिन कैसे गुजरेंगे दिन बिना बात के एकाकीपन लगेगा अकेलापन लगेगा मुश्किल मालूम पड़ेगी क्योंकि हम दूसरे में अपने को उलझाए रखते इसलिए कोई अकेला नहीं होना चाहता यह बहुत मजे की बात है आप अपना साथ कभी पसंद नहीं करते आप खुद ही अपने को इतना पसंद नहीं करते कि अपना साथ पसंद करें अपने साथ आनंदित होने का मतलब तो तभी हो सकता है जब मैं अपने को चाहू प्रेम करूं अपने को पसंद करूं हम सब अपने को घृणा करते हैं। कहते हैं लोग लेकिन सब अपने को घृणा करते हैं। इसलिए कोई अकेला नहीं होना चाहता क्योंकि अकेले में अपने से साथ रह जाता है मुल्ला नसरुद्दीन कम बात करना पसंद करता था लोग लेकिन चकित थे क्योंकि वो अकेले में कभी कभी बहुत बात करता था मित्र चिंतित हुए कि उसका दिमाग तो खराब नहीं हुआ जाता क्योंकि जब भी लोग होते तब वो चुप बैठा रहता और जब भी अकेला होता तो बात करता मित्रों ने एक दिन इकट्ठा होकर मुला से पूछा कि बात तो बताओ राज क्या है इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया जब हम आते हैं तुम चुप हो जाते जब हम चले जाते हैं तो हमने दीवाल और खिड़कियों से झांक कर देखा कि तुम अकेले में बात करते हो तो मुला ने कहा आट टू टॉक विथ ए वाइज मैन में एक बुद्धिमान आदमी से बात करना चाहता हूं एन आई वू हियर ए वाइज मैन ऑल्सो और मैं बुद्धिमान की ही बात सुनना चाहता हूं इसलिए अपने से ही बात पर अपने साथ हम होना नहीं चाहते और कोई अपने साथ हो तो हमें पागल लगेगा वो मुला नसरुद्दीन पागल लगा मित्रों को अपने साथ मजा ले रहे हो यह भी कोई बात हुई मजा सदा दूसरे के साथ लिया जाता है अपने साथ मजा ले रहे हो दिमाग खराब हो गया मालूम होता है लेकिन सन्यासी वही है जो अपने साथ मजा लेने में समर्थ हो गया दूसरे की जरूरत ना रही अकेला ही काफी है इनफ इसका नाम है एकांत अकेला ही काफी है, और का कहीं कोई पता ही नहीं है अकेलेपन का कोई पता ही नहीं कि मैं अकेला हूं ये तो पता तभी चलता है जब दूसरे की आकांक्षा मन में सरकती है कि दूसरा होना चाहिए था और नहीं है दूसरे का अभाव अकेलापन पैदा करता है अपना आविर्भाव एकांत पैदा करता है दूसरे की मौजूदगी नहीं है तो खलती है तो अकेलापन लगता है और मैं मौजूद हूं पूरी तरह इसका आनंद प्रकट होता है तो एकांत भाषा कोष में तो लोनलीनेस और अलोननेस एक ही है लेकिन जीवन के कोष में एक नहीं है। जीवन के कोष में बड़ी उल्टी बात है अगर कोई आदमी कहता है कि अकेला पन लगता है तो जानना है कि उसे एकांत का पता ही नहीं चला और कोई आदमी कहता है कि एकांत में दूसरे की याद ही नहीं आती अपना ही होना पर्याप्त है तो ऐसा एकांत मठ है सन्यासी का वही उसका मंदिर है वही उसका आवास प्रकाश के लिए सतत उनकी चेष्टा है नित्य नूतन वे निरंतर निरंतर रोज प्रतिपल प्रकाश के लिए ही आतुर और चेष्टा में हैं है ये बड़े मजे की बात कही है ऋषि ने नित्य नूतन ये थोड़ा कठिन पड़ेगा समझना क्योंकि हम जो भी करते हैं उसे हम सदा कल किए हुए से जोड़ लेते हैं तो वो पुराना हो जाता है कल भी किया था ध्यान आज भी कर रहे हैं ध्यान तो कल जो ध्यान किया था वो अतीत की स्मृति बन गई उसी से इसको भी जोड़ लेते हैं एक मित्र मुझसे पूछने आए थे क्या सात दिन यही ध्यान करना कि कुछ दूसरा भी होगा अगर अतीत से जोड़ेंगे तो सब पुराना हो जाता है अगर अतीत से नहीं जोड़ेंगे और पल पल जिएंगे मोमेंट टू मोमेंट तो सब नया है कल जो ध्यान किया था वो आज किया ही कैसे जा सकता है क्योंकि ना आज वो आकाश है ना आज वो किरणें हैं, ना आज वो आप हैं सब तो बदल गया कल जो किया था आज उसे करने का उपाय कहा है सब बदल गया है उस इस जगत में पुराने को करने का उपाय कहा है तो सन्यासी नित्य नूतन चेष्टा करता है उसकी कोई चेष्टा पुरानी नहीं पड़ती पुरानी पढ़ने से ऊप भी पैदा हो जाती कि इसी इसी को कब तक करते रहेंगे वो जानता है कि यहां तो सब प्रवाह है सब बहा जा रहा है और जो अप्रवाह है उसका भी हमें पता नहीं उसकी हम खोज कर रहे हैं संसार तो परिवर्तन है और संसार में जो भी किया जाता है वो भी परिवर्तनशील है सब चेष्टाएं परिवर्तित हैं वही फिर नहीं किया जा सकता बुद्ध कहते थे कोई उनसे मिलने आता नमस्कार करता जाते वक्त विदा लेता तो बुद्ध कहते ध्यान रखना जिसने नमस्कार किया था वही विदा नहीं ले रहा है घंटे भर में नदी का बहुत पानी बह गया सन्यासी वो है जो मोमेंट टू मोमेंट क्षण क्षण जीता है एक क्षण काफी है ना पीछे के क्षण से जोड़ता ना आगे के क्षण से जोड़ता तब सब चेष्टा नहीं है जब वो सुबह उठ के फिर हाथ जोड़ के परमात्मा के सामने खड़ा होता है बिल्कुल नया ताजा फ्रेश कुछ पुराना नहीं कल की धूल है ही नहीं कल भी हाथ जोड़े थे इसका ख्याल किसको इसका हिसाब किसको लेकिन हम बड़ा हिसाब रखते हैं मुला नसुद्दीन ने किसी मेहमान को निमंत्रण दिया था भोजन के लिए काफी देर चल चुका था भोजन मुल्ला नसरुद्दीन फिर भी आग्रह कर रहा था कि एक एक पूड़ी तो और ले ले मेहमान ने कहा कि मैं कोई पांच सात पूड़ी ले चुका मैं कोई पांच सात पुड़ी ले चुका अब बहुत है मुल्ला ने कहा पांच सात नहीं बाईस हो गई है बट हुईज कैलकुलेटिंग हिसाब कौन रख रहा है हिसाब ही कौन रख रहा है बाईस हो गई मजे से खाओ मगर हिसाब भीतर चलता ही रहता तीन दिन हो गए ध्यान करते अभी कुछ नहीं हुआ हु इज कैलकुलेटिंग लेकिन तीन दिन हो गए कैलकुलेशन चलता ही रहता है माइंड इज कनिंग एंड कैलकुलेटिंग मन छोड़ देता है कल का कोई सवाल नहीं है ये क्षण काफी है और सवाल ये नहीं है कि ध्यान से कुछ मिले ध्यान ही काफी है ये भी सवाल नहीं है कि कोई कोई फल मिले ध्यान ही फल है इसलिए वो रोज नई नई चेष्टा करता चला जाता उसकी चेष्टा कभी पुरानी नहीं पड़ती वो जन्मों जन्मों तक प्रतीक्षा करता चेष्टा करता कभी ये नहीं कहता कि कितना मैं कर चुका अभी तक दर्शन नहीं अन्याय हो रहा है इतने उपवास किए इतने ध्यान किए इतनी प्रार्थनाएं हो चुकी अभी तक अभी तक कुछ फल नहीं मिला नहीं जिसने ऐसा सोचा वो ग्रस्त है वो सन्यासी नहीं है वो हिसाब किताब रख रहा है वही दुकान का हिसाब है वही खाता वही है वो बैलेंस कर रहा है कि इतना नुकसान इतना लाभ इतना दिया इतना लिया वो लगा है हिसाब किताब में नहीं सन्यासी सब हिसाब किताब छोड़ कर जीता है कोई हिसाब किताब नहीं और अगर किसी दिन परमात्मा उसे मिले तो वो कहेगा कैसे मिल गया तो मैंने कुछ भी तो नहीं किया इसलिए जिन्होंने परमात्मा को जाना उन्होंने कहा वो प्रसाद रूप मिलता है जस्ट एज ए ग्रेस हमारे करने का उससे कोई संबंध नहीं है हमने जो किया उससे कुछ संबंध नहीं बनता वो तो उसकी अनुकंपा है इसलिए मिलता है वो उसकी दया है करुणा है इसलिए मिलता है। हमारे किए का क्या मूल्य है लेकिन यह वही कह सकता है जिसने हिसाब न रखा हो नहीं तो किए हुए का मूल्य मालूम पड़ता है प्रकाश के लिए है उनकी चेष्टा एक ऐसी अवस्था के लिए जहां कोई अंधकार न हो क्योंकि अंधकार के कारण ही तो सारा भटकाव है अंधकार के कारण ही तो हमें टटोल कर जीना पड़ता है। और अंधकार के कारण ही तो कुछ पता नहीं चलता कि हम कहा खड़े हैं क्यों खड़े हैं कहां जा रहे हैं कहां से आ रहे हैं अंधकार के कारण ही तो जीवन के सारे विकार हैं अंधकार के कारण ही तो सारी उलझन और सारा उपद्रव है सारा रोग और सारी विक्षिप्तता है प्रकाश का अर्थ है एक ऐसी चित्त की दशा जहां सब साफ है क्रिस्टल क्लियर सब दिखाई पड़ता है जैसा है वैसा दिखाई पड़ता है सब स्वच्छ निर्मल है आलोकित है कहा जा रहे हैं दिखाई पड़ता है कहां से आ रहे हैं दिखाई पड़ता है कहां खड़े हैं दिखाई पड़ता है कौन है दिखाई पड़ता है क्या है चारों तरफ दिखाई पड़ता है प्रकाश की आकांक्षा मूलतः सत्य के दर्शन की आकांक्षा है क्योंकि दर्शन प्रकाश के बिना नहीं हो सकेगा बाहर प्रकाश होता है तो चीजें दिखाई पड़ती हैं, और जब भीतर प्रकाश होता है तो परमात्मा दिखाई पड़ता है बाहर अंधेरा हो जाता है तो पदार्थ नहीं दिखाई पड़ता भीतर अंधेरा छा जाता है तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता तो प्रकाश की आकांक्षा भीतर जो छिपा है उसके दर्शन की आकांक्षा है और जिसे भीतर का छिपा हुआ दिखाई पड़ गया अपने भीतर का उसे सबके भीतर का दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि हम दूसरे के भीतर वहीं तक देख सकते हैं जहां तक अपने भीतर देख सकते हैं हम दूसरे के भीतर उससे ज्यादा गहरा कभी नहीं देख सकते जितनी गहराई में हमने अपने भीतर झांका है क्योंकि हम अपने को शरीर ही मालूम पड़ते हैं दूसरा भी शरीर ही दिखाई पड़ता है जो हम अपने को जानते हैं वही हम दूसरे में देख भी पाते हैं जिस दिन हम अपने भीतर परमात्मा को देख लेते हैं उस दिन इस जगत में कोई कण परमात्मा से खाली नहीं रह जाता वो सब की आंतरिकता में दिखाई पड़ जाता है लेकिन भीतर प्रकाश चाहिए उस प्रकाश की आकांक्षा उसकी ही पुकार उसकी ही प्यास उनकी नित नूतन चेष्ट वे थकते नहीं अथक ऐसा कोई दिन नहीं आता कि वे निराश हो जाएं और कहें कि बस हो गया बहुत अब तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा नहीं वे थकते नहीं सूफी फकीर हसन जब मरा तो उसके मित्रों ने उसके शिष्यों ने पूछा कि हसन तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा गुरु कौन था और जानने का मन होता है कि तुम इतने आलोकित तुम्हारा गुरु कौन था हसन ने कहा नहीं बताने का कारण ये नहीं है कि गुरु को छिपाना चाहता हूं नहीं बताने का कारण है कि इतने गुरु थे कि बताना मुश्किल है और ऐसे ऐसे गुरु थे कि बताने में थोड़ी दुविधा भी होती कि पहली बात तो समझ में आई दूसरी समझ में नहीं आती बहुत गुरु हो तो बताना मुश्किल मालूम पड़ता है किस किस का नाम लें लेकिन ये दूसरी बात समझ में नहीं आती कि बताने में थोड़ी दुविधा भी होती है हसन का होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए एक गाँव में आधी रात पहुंचा भटक गया रास्ता सारा गांव सो गया सराय का दरवाजा खटखटाया कोई उठा नहीं कहा ठहरू एक मकान के पास से गुजरता था एक चोर दीवार में सैन लगाता था वही अकेला जागा हुआ आदमी था उससे मैंने कहा कि भाई बड़ी मुश्किल में पड़ा हूं ठहरने की कोई जगह उसने कहा जरूर ठहरा दूंगा फकीर मालूम पड़ते हो मेरे घर ठहरने की हिम्मत हो तो मेरे घर ही ठहर जाओ मैं एक चोर लेकिन हसन ने कहा इतना ईमानदार आदमी मुझे इसके पहले नहीं मिला था जिसने कहा मैं एक चोर हसन ने कहा कि मेरा मन भी डरा कि ठहरू इसके घर की नहीं क्योंकि कल सुबह गांव के लोग क्या कहेंगे मगर जब चोर इतने आमंत्रण इतने प्रेम से दिया है और कह के दिया कि मैं चोर हूं तो इनकार करते नहीं बना चोर के घर जाके ठहर गया चोर ने कहा तुम विश्राम करो मैं भोर होते होते आ जाऊंगा तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा कोई पांच बजे चोर आया हसन ने दरवाजा खोला हसन ने पूछा कुछ पाया चोर ने कहा आज तो नहीं लेकिन जिंदगी लंबी है और रातों की क्या कमी हसन ने कहा है कि मैं महीने भर उस चोर के घर था रोज चोर आता और मैं पूछता कुछ मेरा वो कहता नहीं लेकिन कल मिलेगा जिंदगी लंबी है और रातों की क्या कमी महीने भर बाद जिस दिन हसन ने उसका घर छोड़ा उस दिन भी यही बात थी उस दिन भी कुछ नहीं मिला और हसन ने कहा कि जब मैं परमात्मा को खोजता था तो बार बार थक जाता था सोचता था अब तक नहीं मिला तो चोर मेरे सामने खड़ा हो जाता और वो कहता रातों की क्या कमी जिंदगी लंबी तो फिर मैं हैरान होता कि जब एक चोर नहीं थकता साधारण धन की तलाश इतनी आशा से इतना अथक तो मैं परम धन को खोजने निकला हूं इतनी जल्दी जिस दिन मुझे परमात्मा की प्रती हुई मैंने परमात्मा को पहले धन्यवाद नहीं दिया पहले उस चोर को आंख बंद करके नमस्कार किया कि तुझे मिला मिला हो हो या ना बाकी तू मेरा गुरु है इसलिए दुविधा होती है अथक थकते नहीं वे वे निरंतर उस प्रकाश की खोज में लगे रहते हैं और आ मन में वे गति करते हैं उन मनी गति ये बड़ा अद्भुत सूत्र है ये सूत्र वैसा ही है जैसा कि आइंस्टीन ने एनर्जी का फार्मूला खोजा यह सूत्र उतना ही कीमती है उससे भी ज्यादा क्योंकि आइंस्टीन के बिना दुनिया में कुछ बड़ा फर्क ना पड़ेगा अगर एनर्जी का फार्मूला ना हो तो भी आदमी हो सकता है मजे था एनर्जी के फार्मूले के बाद ही दिक्कत शुरू हुई है हेरोसेमा नहीं होता अगर एनर्जी का फार्मूला नहीं होता नगा नहीं बनता लेकिन अब मन में ही वे गति करते हैं उन मनी गति एक ही उनकी गति है उस दिशा में जहा मन नहीं एक ही उनकी यात्रा है उस तरफ जहां मन नहीं वे मन को छोड़कर कर छोड़कर छोड़ बढ़ते चले जाते हैं एक दिन आता है कि वे मन से बिल्कुल नग्न हो जाते हैं मन गिर जाता हम भी गति करते हैं पर मन में और और मन के लिए हम जो भी करते हैं वो मन का पोषण है मन को हम बढ़ाते हैं मजबूत करते हैं हमारे अनुभव हमारा ज्ञान हमारा संग्रह सब हमारे सब हमारे मन को मजबूत और शक्तिशाली करने के लिए बूढ़ा दिखे बूढ़ा आदमी का तह मुझे सत्तर साल का अनुभव है मतलब उनके पास सत्तर साल पुराना मजबूत मन है और जैसी शराब पुरानी अच्छी होती लोग सोचते हैं पुराना मन भी अच्छा होता वैसे शराब और मन में कुछ तादाद एक एक रास्ता है जैसे शराब और नशीली हो जाती वैसे मन जितना पुराना होता उतना नशीला हो जाता चेतना नहीं बदलती चेतना तो वही बनी रहती है मन की पर चारों तरफ गिर जाती मांग वही बनी रहती है वासना वही बनी रहती है सुना है मैंने कि एक रात मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने कहा चालीस साल हो गए विवाह हुए जब शुरू शुरू में विवाह हुआ था तो तुम मुझे इतना प्रेम करते थे कि कभी मेरी उंगलियां काट लेते थे कभी मेरे ओंठों पर घाव हो जाता था लेकिन अब तुम वैसा प्रेम नहीं करते और कल मेरा जन्मदिन है तो आज तो कुछ वैसा प्रेम करो मुलाने का सो भी अब रात खराब मत करवा। तो पत्नी नाराज होगी उसने कहा मेरा कल जन्मदिन मुल्ला ने कहा बाहर बहुत सर्दी है उठना ठीक नहीं पत्नी ने कहा उठने की जरूरत क्या है मैं यहां पास ही हूं। एक बार तो तुम मेरी उंगलियों को फिर वैसा काटो जैसा 40 साल पहले प्रेम में तुमने काटा था मुल्ला ने कहा ठीक नहीं मानती तो मुला बिस्तर सो पत्नी ने कहा कहाँ जाते हो उसने कहा बाथरूम से दाँत तो ले आऊ उम्र ढल जाती वासनाएं वही चली जाती दांत गिर जाते काटने का मन कटवाने का मन नहीं गिरता शरीर सूख जाता वासना हरी ही बनी रहती नहीं अनुभव वगैरह से कुछ नहीं जिसको संसार का अनुभव कहते हैं वो मन का पोषण है सन्यासी अमन की तरफ चलता ग्रस्त मन की तरफ चलता सभी लोग मन लेकर पैदा होते हैं लेकिन धन है वे जो मन के बिना मर जाते सभी लोग मन लेकर जन्मते हैं लेकिन अभागे हैं वे जो मन को लेकर ही मर जाते फिर जीवन में कोई फायदा ना हुआ फिर यह यात्रा बेकार गई अगर मृत्यु के पहले मन खो जाए तो मृत्यु समाधि बन जाती है और अगर मृत्यु के पहले मन खो जाए तो मृत्यु के बाद फिर दूसरा जन्म नहीं होता है क्योंकि जन्म के लिए मन जरूरी है मन ही जन्मता है मन ही अपूर्व वासनाओं के कारण जो वासनाएं पूरी नहीं हो सकी उनके लिए पुनः पुनः जन्म की आकांक्षा करवाता है जब मन ही नहीं रहता तो जन्म नहीं रहता मृत्यु पूर्ण हो जाती हम सब भी मरते हैं हम अधूरे मरते हैं क्योंकि वहां जन्म की आकांक्षा भीतर जीती चली जाती है जन्म की वासना फिर नया शरीर ग्रहण कर लेती सन्यासी जब मरता है तो पूरा मरता है। टोटल डेथ शरीर ही नहीं मरता मन भी नहीं भीतर कोई और जीने की वासना नहीं रह जाती और जो पूरा मर जाता है वो उस जीवन को उपलब्ध हो जाता है जिसका फिर कोई अंत नहीं लेकिन मार्ग क्या है मार्ग है अमन धीरे no धीरे मन को गलाना छुड़ाना हटाना मिटाना है ऐसा कर लेना है कि भीतर चेतना तो रहे मन न रह जाए चेतना और बात है चेतना हमारा स्वभाव है मन हमारा संग्रह है इसलिए दुनिया जितनी सुशिक्षित और सभ्य होती जाती ध्यान उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। क्योंकि सुशिक्षा और सभ्यता का मतलब क्या है एक ही मतलब है कि ट्रेनिंग ऑफ द माइंड मन और ट्रेन हो जाता है इसलिए जितना सुशिक्षित और जितना सभ्य होता जाता मनुष्य उतना ही मन से छूटना मुश्किल होता जाता है क्योंकि मन का इतना प्रशिक्षण हो जाता है हमारी सारी शिक्षा हमारा सारा व्यवस्था हमारा सारा अनुशासन मन की तैयारी है मजबूती के लिए कि बाजार में मन सफल हो सके कि धंधे में मन सफल हो सके कि संघर्ष में प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा में मन सफल हो सके तो उसको हम ट्रेन कर रहे हैं और ऋषि तो उल्टी बात कहते हैं, वो कहते हैं मन को विसर्जित करना डिस्पर्स द माइंड ये ठीक है अगर संसार में गति करनी हो तो मन प्रशिक्षित होना चाहिए अगर परमात्मा में गति करनी हो तो मन विसर्जित होना चाहिए अगर पदार्थ को पाने जाना हो तो बहुत सुशिक्षित मन चाहिए सु आयोजित सुसंगठित वेल ऑर्गेनाइज मन चाहिए लेकिन अगर परमात्मा में जाना हो तो मन चाहिए ही नहीं शिक्षित अशिक्षित कोई भी नहीं संगठित असंगठित कोई भी नहीं मन चाहिए ही नहीं अमन उनकी गति है वे निरंतर इस, इस में ही लगे रहते हैं कि मन कैसे कम होता चला जाए बढ़ता कैसे है मन बढ़ने का ढंग क्या है मन का उसे समझ लें तो घटने का ढंग ख्याल में आ जाए बढ़ता कैसे है मन मन को हम सहारा देते हैं पहली बात वि को ऑपरेट विथ हिथ रास्ते से गुजर रहे हैं भूख बिल्कुल नहीं है लेकिन रेस्तरा दिखाई पड़ गया मन कहता है भूख लगी पैर रेस्तरा की तरफ बढ़ने लगते पैर रेस्तरा की तरफ बढ़ने लगते पूछते भी नहीं अपने से कि भूख तो जरा भी ना लगी थी जब तक ये बोर्ड नहीं दिखाई पड़ा था ये बोर्ड दिखाई पड़ने से भूख लगती ये मन है मन को भूख का कोई संबंध नहीं है स्वाद की आकांक्षा है मन को प्रयोजन नहीं है शरीर से मन को स्वास्थ्य से प्रयोजन है तो भूख तो बिल्कुल नहीं लगी थी लेकिन इसको देखकर भूख लग गई ये भूख झूठी है अब आप अगर पैर रेस्त्रा की तरफ बढ़ाते हैं तो मन को आप बढ़ाते हैं मजबूत करते अंकुशों मार्ग सोच से विवेक से खड़े होकर ठहर जाएं एक क्षण भीतर खोजें भूख है एक क्षण भी अगर रुक सके तो रेस्त्र में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मन कितना ही शक्तिशाली दिखाई पड़े बहुत निर्बल है विवेक के सामने लेकिन विवेक हो ही ना तो फिर मन बहुत सबल है जैसे अंधेरा कितना ही और छोटा सा दिया पर्याप्त है हा दिया हो ही ना तो अंधेरा बहुत सघन है एक क्षण के लिए भी विवेक तो पैर ठहर जाएंगे शरीर में कहीं कोई कामवासना की लहर न थी एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ गई है सुंदर पुरुष दिखाई पड़ गया लहर उठ गई ये मन है इसलिए आदमी को छोड़कर इस पृथ्वी पर कोई भी जानवर सेक्सुअलिटी कामुकता से पीड़ित नहीं है कामवासना है कामुकता नहीं है सेक्स है सेक्सुअलिटी नहीं है इसलिए मनुष्य को छोड़कर सभी जानवरों का सेक्स पीरियडिकल है उसकी एक व्यवस्था है वर्ष में महीने दो महीने तीन महीने काम आता है बाकी नौ महीने काम से रिक्त हो जाते लेकिन आदमी काम हो दिन। और दुखी होता है कि साल में तीन दिन ही क्यों होते थोड़े ज्यादा भी हो सकते थे ऐसी इतनी कृपणता की क्या जरूरत थी क्या बात क्या होगी मनुष्य अकेला काम वासना को मन से जी रहा है शरीर से नहीं शरीर से सारे पशु जी रहे हैं पौधे जी रहे हैं वृक्ष जी रहे हैं सारी प्रकृति जी रहे मनुष्य मन से भी जी रहा है तो काम वासना तो प्राकृतिक है लेकिन कामुकता विकृति है काम वासना से ऊपर उठ जाना तो परम क्रांति है लेकिन आदमी काम वासना से भी नीचे गिर गया वो कामुकता में है सेक्स से भी नीचे सेक्सुअलिटी में है तो सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को देखकर मन में काम वासना जगने लगती तब एक क्षण खड़े हो जाना हो, कहना कि ये बायोलॉजिकल है ये कहीं कोई जैविक प्राण की कोई गति है या मन का ही खेल है मन का ही खेल है और जहां जहां मन का खेल देखे डोंट कोऑपरेट विथ इट नॉन कोऑपरेशन विल डू सहयोग ना करें असहयोग सिर्फ खड़े रह जाएं और कहें कि ये मन की बात है एकदम गिर जाएगी और ऐसे मन छीन होगा नहीं तो सहयोग से मन बढ़ता चला जाएगा बैठे हैं खाली मन बेकार के विचार कर रहा है जिनसे कुछ लेना देना नहीं और आप उसमें भी सहयोग दिए चले जा रहे रुके और कहें कि सबकी क्या जरूरत है ये सब मैं क्या कर रहा हूं ये कैसा पागलपन है जो मेरे भीतर मैं ही चलाता हूं योग और मन धीरे धीरे विसर्जित होता है और अगर 24 घंटे असहयोग चले और उसके साथ ध्यान हो तो अमन में गति हो जाती उनका शरीर निर्मल निरालंब उनका आसन है और जिसका मन शांत हो जाए मन अमन हो जाए उसका शरीर बड़ा निर्मल हो जाता क्योंकि शरीर में सब मल मन से आता है इसे थोड़ा ख्याल ले लें शरीर बिल्कुल स्वच्छ चीज है शरीर में कोई मल नहीं है शरीर में जो भी विकार आते हैं वो मन से आते हैं लेकिन हम बड़े होशियार हम कहते हैं कि शरीर हमें विकार पैदा करवाता है नहीं गलत है ये बात शरीर विकार पैदा नहीं करवाता विकार तो मन शरीर में डालता है हाँ शरीर सहयोग देता है क्योंकि शरीर आपका सेवक है आप जो चाहते हैं उसमें आप कहते हैं चोरी करनी तो पैर खजाने की तरफ चल पड़ते हैं, आप कहते हैं प्रार्थना करनी पैर मंदिर की तरफ चल पड़ते ना तो पैरों का आग्रह है कि हम चोरी करने जाएंगे ना पैरों का आग्रह है कि हम प्रार्थना करने जाएंगे पैरों का कोई आग्रह ही नहीं अगर आप कामवासना वासना में उत्सुक होते हैं शरीर की ग्रंथियां कामवासना के लिए तैयार हो जाती अगर आप ब्रह्म की तरफ यात्रा करते हैं शरीर की वही ग्रंथियां ब्रह्म यात्रा के लिए ब्रह्मचरी के लिए तैयार हो जाती शरीर को कोई भी आग्रह नहीं शरीर बिल्कुल तथस्थ शक्ति है एप्सल्यूटली नेचुरल जो भी होता है वो मन से होता है इसलिए अमन के बाद ऋषि कहता है शरीर उनका निर्मल क्योंकि जब मन ने बचा तो शरीर में कौन सा पाप बच जाएगा शरीर ने कोई पाप कभी किया ही नहीं है सब पाप मन के शरीर ने कोई पुण्य भी नहीं किया ध्यान रखना सब पुण्य मन के शरीर ने ना शुभ किया है ना अशुभ किया है लेकिन शरीर को बड़े दंड भोगने पड़ते हैं अकारण और हम शरीर को जिम्मेवार ठहराते हैं सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन पर चोरी का एक मुकदमा चला उसके वकील ने बड़ी जय की मुल्ला तो चुप ही खड़ा रहा आखिर में वकील ने एक दलील दी और उसने मजिस्ट्रेट को कहा कि आप ये तो मानेंगे कि मेरा मुवक्किल पूरा का पूरा चोरी के लिए जिम्मेवार नहीं हाँ है सिर्फ उसका दायां हाथ जुम्मेवार निकलता था खिड़की के पास से और खिड़की में कोई चीज रखी दिखाई पड़ गई दायां हाथ बढ़ा और उसने खिड़की से चीज निकाल ली इसकी इसके पैरों का तो कोई कसूर नहीं मजिस्ट्रेट ने कहा कि बात पुत्र क्यों थे और वकील ने कहा कि आप पूरे मुला नसरुद्दीन को दो साल की सजा दे रहे हैं यह अन्याय है। सिर्फ इसके दाएं हाथ को सजा मिलनी चाहिए मजिस्ट्रेट ने कहा यह बात भी ठीक है लेकिन वो भी होशियार आदमी था उसने कहा ठीक है तो हम तुम पर छोड़ते हैं हम सिर्फ दाएं हाथ को दो साल की सजा देते हैं मुल्ला नसरुद्दीन दाएं हाथ के साथ जेल में रहना चाहे रहे ना रहना चाहे ना रहे तत्काल नसरुद्दीन ने दाएं हाथ निकाल के टेबल पर रख दिया और दरवाजे के बाहर हो गया वो लकड़ी का हाथ था मन कुछ करे तो हमारा मन यह भी कहता है कि जुम्मेवार वो नहीं है शरीर पर जुम्मेवार ठहराता है जो अमन में पहुंच गए उनका शरीर निर्मल हो जाता स्वच्छ जल की भांति शरीर बहुत ही निर्मल है मन ही सारा विकार पैदा करता निर्मल उनका शरीर निरालंब उनका आसन है और जब मन नहीं रह जाता तो उनका कोई आलंबन नहीं रह जाता वे किसी चीज का सहारा नहीं लेते वे किसी चीज के सहारे नहीं जीते वे किसी चीज को साधन नहीं बनाते और जब कोई व्यक्ति सब भांति निरालंब हो जाता है तो उसे परमात्मा का आलंबन मिलता है उसके पहले नहीं जब तक हम सोचते हैं हम ही अपने सहारे खड़े कर लेंगे तब तक परमात्मा प्रतीक्षा करता है ठीक भी है सहारा तभी मिल सकता है हमें जब हम बिल्कुल बेसहारे हो जाएं, टोटली हेल्पलेस उसके पहले नहीं लेकिन मन कहता है क्या जरूरत बेसहारा होने की सहारा हम देते हैं क्या चाहिए तुम्हें तो ज्ञान चाहिए तो चलो शास्त्र का अध्ययन कर लो ज्ञान मिल जाएगा मन कहता है शास्त्र का अध्ययन कर लो ज्ञान मिल जाएगा नहीं मिलेगा मन शास्त्र से जो इकट्ठा करेगा वो सिर्फ स्मृति होगी ज्ञान नहीं मेमोरी होगी ज्ञान नहीं वो आत्म अनुभव नहीं होगा वो पराय का अनुभव होगा मन धोखा दे देगा कहेगा कि अपना ही अनुभव है मन सब सहारे देने को तैयार है वो कहता है कि क्या जरूरत है मैं तो हूं मैं सब कर दूंगा मन परमात्मा बनने को तैयार है सदा वो कहता है कि क्या जरूरत है हम पूरा करने को तैयार परमात्मा के लिए प्रार्थना करने जाने की क्या जरूरत है एक नाव डूबने के करीब है सभी यात्री हाथ जोड़कर घुटने टेककर प्रार्थना कर रहे हैं सिर्फ मुल्ला नसलुद्दीन शांत बैठा होगा कोई यात्री कह रहा है कि हे प्रभु बचाओ मेरा जो मकान है वो मैं दान कर दूंगा कोई कह रहा है कि बचाओ अब मैं व्रत उपवास रखूंगा नियम से जीऊंगा, कोई बुराई ना करूंगा कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है आखिर में मुला नसुद्दीन जोर से चिल्लाया कि ठहरो जरूरत से ज्यादा वचन मत दे देना जमीन दिखाई पड़ रही नमाज प्रार्थना टूट गई दो गुठ गए सामान बिस्तर बांधने लगे वो वचन वो प्रतिज्ञाएं भूल गई एक बार मुल्ला खुद ऐसी मुसीबत में पड़ गया था उस वक्त उसने प्रामिस दे दी थी उसने कहा उसी अनुभव से मैं तुमको रोका एक बार मेरी नाव भी इसी तरह डूबने लगी थी तो मैं कह फंसा कि अगर मैं बच जाऊंगा तो अपना मकान बेच दूंगा और बेच के सारा धन गरीबों को बांट दूंगा बड़ा मकान था दस लाख उसके दाम थे बच गया मुल्ला ने कहा कहने के बाद तो मैं सोचने लगा कि अब ना ही बचूं तो अच्छा लेकिन बच गया दुर्भाग्य झंझट सिर आ गई मकान बेचना पड़ा और धन गरीबों में बांटना पड़ा लेकिन मुल्ला ने तरकीब की मकान जब उसने नीलाम किया और सारा गांव इकट्ठा हुआ तो उसने मकान के साथ एक छोटी सी बिल्ली भी बांध थी और उसने कहा कि दोनों साथ बिकेंगी मकान का दाम तो एक रुपया है बिल्ली का दाम दस लाख रुपया है कई लोगों ने कहा हम तो मकान खरीदने आए हैं मुल्ला ने कहा हमको दोनों साथ ही बेचने कई लोगों ने देखा कि कुछ हर्जा तो है नहीं दस लाख में बिल्ली खरीद लो एक रुपये में मकान मिल रहा है मकान के दाम इतने थे मुल्ला ने दस लाख में बिल्ली बेच दी एक रुपए में मकान एक रुपया गरीबों में बांट दिए। दिया कि एक दफे मैं भी फंस गया था तो बड़ी झंझट हुई थी जरूरत से ज्यादा वचन मत दे देना जमीन दिखाई पड़ रही मन सब भांति के सहारे देता है जो मन से रहित हो जाते हैं वे ही निरालंब हो पाते वे कहते हैं परमात्मा ही अब जो करे ठीक अब अपने तरफ से करने को कुछ नहीं बचता और जैसे निनाद करती अमृत सरिता बहती है ऐसा ही उनके जीवन की सब क्रियाएं हो जाती जैसे निनाद करती हुई गंगा उतरती है हिमालय से गीत गाती हुई नाचती, आनंद मग्न अजैसे अपने प्रीतम से मिलने जाती हो घूंगर बंधे उसके पैरों में छाती में उसके गीत ऐसा ही उनका सारा जीवन है आनंद अमृत के कल्लोल करता हुआ उनका उठना उनका बैठना सब प्रभु मिलन है उनका चलना उनका बोलना, उनका बोलना चुप होना सब प्रभु मिलन है उनका होना एक अमृत की सरिता है जो कल्लोल करती आनंद के गीत गाती सागर की ओर भागती रहती आज इतना ही अब हम दूर दूर फैल जाएं। वायर टूटा जाए तो इसको तो उसको रखना पड़ेगा दूर दूर फैल जाएं। दूर दूर फैल जाए ताकि किसी को किसी का धक्का ना लगे पहले से ख्याल करने पीछे अड़चन होती आपको ही अड़चन होती दूर दूर फैल जाए पूरे पूरे ग्राउंड का उपयोग करना है दूर दूर फैल जाए मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी इसलिए कोई पास होने की जरूरत नहीं आंख पर पट्टियां बांध लेनी है दस आंख पर पट्टियां बांध लें दूर दूर फैल जाएं, अपनी जगह बना लें जगह बना लें आज तो बहुत जोर से होगा ध्यान इसलिए काफी जगह बना लें श्वास की चोट करनी है कुंडलनी पर भीतर की शक्ति को जगाना है शरीर में शक्ति दौड़ने लगेगी श्वास की चोट करते ही शरीर ऊर्जा और एनर्जी से भर जाएगा जिन्हें कपड़े अलग करने हो बेफिक्री से कर दें, बीच में भी ख्याल आ जाए तो कपड़े अलग कर दें, पूरी शक्ति लगाएं, बाकी सबको भूल जाए आप अकेले हैं जाए जाए, जाए, आनंद से करें कोई काम नहीं आनंद से करें मौज से मस्ती से खेल समझे, मौज से मस्ती से दीवाने होके करें श्वास ले आवाज करेंगे तो श्वास ना ले पाएंगे दस मिनट तक आवाज नहीं शरीर ना सकता है श्वास ले तो दस मिनट के बाद आवाज की छुट्टी होगी श्वास श्वास आनंद से आनंद मग्न श्वास घाटी स्वांस श्वास लेने लगे स्वास ही श्वास श्वास ही श्वास जोर से जोर से जोर से आनंद से मस्ती से पूरे दीवाने होके श्वास लें मौस से आनंद से हैं जोर से शक्ति को जगा ले फिर वही शक्ति काम में आएगी आगे ध्यान में मौस से लेकिन कोई स्ट्रेन नहीं कोई दबाव नहीं आनंद से श्वासी एक खेल की तरह श्वासी जोर से आनंद से मस्ती से दीवानगी से जोर से जोर से श्वास ही श्वास श्वास जगाएं, जगाएं, सोई हुई शक्ति को चोट करें जगाएं, जगाएं, जगाएं, जगाएं, जगाएं जोर से जगाएं। आगे बढ़ें पूरी शक्ति लगा दें जगाएं जगाए शक्ति जग रही चोट करें चोट करें चूके ना कोई पीछे ना रह जाए चोट करें चोट करें चोट करें चोट करें चोट करें, चोट करें, चोट करें। मिनट बचे हैं जगाएं जगाएं फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे पूरी गांठी को श्वास से भर दें श्वास ही श्वास श्वास ही श्वास ते ते चोट करें चोट करें चोट करें जाग जाग रही, जाग रही शक्ति, चोट करें, चोट करें, जगाएं। पूरे शरीर में दौड़ने लगेगी पूरे शरीर में शक्ति दौड़ेगी कुंडली को जगाए चोट करें एक मिनट बचा है पूरी शक्ति लगा दें एक दो तीन पूरी शक्ति लगा दें जगाए चोट करें श्वास ही श्वास रह जाए <गगाएं> बहुत ठीक एक सेकेंड पूरी शक्ति लगा दें हम दूसरे चरण में प्रवेश करें जोर से जोर से जोर से बहुत ठीक जोर से जोर से पागल हो जाएं बिल्कुल जोर से ठीक दूसरे चरण में प्रवेश करें अब 10 मिनट के लिए नाचें आनंद हो कूदें चिल्लाएं शक्ति जग गई उसे काम करने दें जोर से पाँच मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगा के नाचे आनंदित हो आनंदित दीवाना हो जाएं आनंदित हो जोर से नाचें चिल्लाएं नाचें चिल्लाएं बचा है पूरी ताकत लगाएं एक मिनट बचा है पूरी ताकत लगाएं फिर हम तीसरे चरण में प्रवेश करें नाचें कूदे घाटी को आनंद से भर दें लगाएं दो तीन पूरी ताकत लगा दें अब तीसरे चरण में प्रवेश करें नाचें चिल्लाएं हु हु की चोट करें और नाचते रहे हु बचे हैं पूरी ताकत लगा दें फिर हम विश्राम में चलेंगे नाचें चिल्लाएं आनंदित हो बिल्कुल पागल हो जाएं ताकत लगा के पागल हो जाएं। एक दो तीन पूरी ताकत लगा दें शांत हो जाएं चौथे चरण में प्रवेश करें मुर्दे की भांति पड़ जाएं नाच बंद आवाज बंद शांत हो जाएं शांत हो जाएं मुर्दे की भांति पड़ जाएं कोई आवाज नहीं कोई आवाज नहीं शांत सब आवाज छोड़ दे सक्ति जग गई है अब उसे भीतर काम करने दें बिल्कुल गिर जाएं शांत शांत हो जाएं बिल्कुल शांत हो जाएं आवाज जरा भी नहीं नाचना नहीं आवाज नहीं सब बंद कर दें बिल्कुल मुर्दे की भांति लेट जाएं मिट्टी के साथ शरीर को एक हो जाने दें दस मिनट के लिए मर ही गए बिल्कुल शांत बिल्कुल शांत शक्ति जग गई अब उसका जरा भी उपयोग ना करें जरा भी उपयोग ना करें उसको भीतर प्रवेश करने दें उपयोग करेंगे बाहर खराब चली जाएगी शक्ति जग गई उसे भीतर काम करने दें बिल्कुल मुर्दे की भांति बढ़ जाए शरीर अलग पड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा शरीर अलग पड़ा है, चेतना अलग हो गई चेतना अलग हो गई, शरीर अलग पड़ा है मुर्दे की भांति साफ दिखाई पड़ेगा शरीर अलग पड़ा है अनुभव में आएगा शरीर अलग पड़ा है चेतना की चुनौती परमात्मा की तरफ ऊपर भागते हुई मालूम हो भीतर प्रकाश ही प्रकाश पड़ जाए भीतर प्रकाश प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश भीतर प्रकाश ही प्रकाश अनंत प्रकाश प्रकाश के उत्सागर में डूब गए प्रकाश के उत्साह में डूब गए प्रकाश ही प्रकाश अनंत प्रकाश चारों तरंग रो रोयन को कमाते आनंद हृदय की धड़कन धड़कन में पड़ जाए आनंद रोए रोए नी धड़क जाएगा बाहर गीतर आनंद और परमात्मा ही अनुभव होगा बाहर भी तो परमात्मा ही मौजूद है सबोर परमात्मा ही मौजूद है उसका ही अस्तित्व है बाकी सब स्वप्न है वही सत्य है हो जाए सब छोड़ छोड़े बाधाए सब संगोच अहंकार सब छोड़े एक हो जाए बूंद जैसे सागर से एक हो जाए ऐसे एक एक हो जाएं, एक हो जाएं, परमात्मा एक परमात्मा से, छोड़ छोड़ छोड़ दें दें, दें, अपने को उसमें जिस सागर में गिर जाए, जाए। आनंद आनंद प्रकाश प्रकाश जाए, परमात्मा के ब चरणों में सब रखते हैं उसके चरणों में सिर रखते हैं अपना सब कुछ उसके चरणों में रखते अकेले अपने से तो कुछ भी न होगा उसका सहारा चाहिए अकेले तो यात्रा पूरी ना होगी उसका हाथ चाहिए उसके हाथ का सहारा चाहिए छोड़ दे सब उसके चरणों में छोड़ दे रखते हैं अपने सिर को उसके चरणों में के कोने कोने में गूंज लेते हैं प्रभु की अनुकंपा अपार प्रभु की अनुकंपा अपार